उपनिषद की 27वीं कक्षा वेदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय को हम देख रहे हैं चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण को पिछली कक्षा में समाप्त किया था जिसमें राजा जनक और याज्ञ बल के का परस्पर संवाद था जनक कुछ पूछना चाह रहे हैं या याज्वल के उनको बता रहे हैं और उससे प्रसन्न हो हो करके हर बार एक एक हजार ऋषभ देने के लिए वो कहते हैं उनको ऐसे बहुत सही बातें चर्चा हुई और राजा जनक बहुत हद तक उनसे प्रभावित हो गए बहुत जाना भी उन्होंने और उसी दिशा में बढ़ते चले गए ये सारा उपदेश सुनते सुनते उनके अंदर एक अलग भाव आध्यात्मिक भाव जगने लगे उसी तरह से वो सोचने लगे तो चौथे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण इसमें और आगे कुछ चर्चा चलाई है यज्जवल के और जनक का का परस्पर संवाद प्रश्नोत्तर है तो बृहदर्ण उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रथम कंडिका ओम जनकोह वैदेह कूचाद उप अवसर्पण वैधे जनक कूर्च से कूर्चात कूर्च से मतलब राज सिंहासन से पहले राज सिंहासन पर बैठे थे वहां से उप अवसरपन वहां से नीचे आते हुए और नक, निकट आते हुए यज्ञीवन के निकट भी आए और उस सिंहासन को छोड़ के नीचे आ गए वो अच्छे बोले अब ये भी सिंहासन से सरक करके नीचे आना ये भी एक स्थिति का देवता द्योतक पहले सिंहासन पर बैठ के पूछ रहे थे राजा की तरह से और एक एक हजार वृषभ देने के लिए घोषणाएं कर रहे थे ये ले जाओ लो ये देता हूं तुम्हारे को मैं देता हूं ये अलग मुद्रा है ये देने की मुद्रा है राजा की मुद्रा है अधिकार की मुद्रा है या जीवन के नीचे बैठे थे सामान्य अब ये जो पिछले ब्राह्मण में हमने देखा सारा सुना करा तो जनक अपद्रविभूत हो गए ऊपर नहीं बैठा रहा जा सकता उससे ऊपर बैठे बैठे वो सुन नहीं सकता है स्थिति ऐसी होती है ना कई बार हम दूसरे को छोटा समझें कुछ उससे पूछ रहे हैं और ऊपर बैठे हैं अकड़ के दूसरे नीचे बैठे हैं सीखते सीखते वो अपने लिए बताया जा रहा है धीरे धीरे हमें लग असहज स्थिति हो जाती यहां बैठ ही नहीं सकते ऊपर उसके सामने नीचे आ जाएंगे कम से कम बराबर पे आएंगे और नीचे चले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा तो राजा जनक सिंहासन छोड़ करके सड़क के नीचे आ गए और पास में आ गए पहले दूर से बैठे हुए समझते अब नजदीक आ गए निकट आ गए और क्या कहते हैं नमस्ते अस्तु याज्ञ बल आपको नमन आपका मैं सम्मान करता हूं नमस्ते तो बोल दिया ना सम्मान किया नमस्ते अस्तु याज्ञ अनुमा शादी थी मेरे को और उपदेश दीजिए मेरे को और उपदेश दीजिए मेरे को मेरा और शासन कीजिए मुझको और शिक्षा कीजिए मेरे को और अनुशासन में लीजिए शिक्षा दीजिए सहोवाच वो बोला यज्ञ बल्कि, के यथावई सम्राट महंतम अध्वानम एशियन रथम वा नावम वा समादीत जिस प्रकार से कोई सम्राट बड़े मार्ग को पार करना हो यानी बहुत दूर जाना हो तो रथ लेगा या नाव लेगा दूर जाने के लिए तो लेना पड़ेगा साधन निकट जाना है तो पैदल या कैसे भी चला जाएगा छोटी नदी पार करनी है छोटा तालाब पार करना है तो तैर के भी हो जाएगा नाव की आवश्यकता नहीं है लेकिन दूर जाना है तो नाव चाहिए तो चाहे थल पे हो चाहे जल में हो कोई साधन चाहिए तो जिस प्रकार कोई राजा बड़े मार्ग को पार करने की इच्छा से या जाता हुआ रथ या नाव को ग्रहण करता है ऐसे एवं एवं एकता भी उपनिषद भी समाहित आत्मा असी एव तो उसी प्रकार इन उपनिषदों के द्वारा समाहित आत्मा वाला हो गया उपनिषद एक तरह से वाहन की तरह एक लंबी यात्रा है ये मुक्ति को पाना है आत्मतत्व को प्राप्त करना है तो उसके लिए साधन चाहिए तो ये उपनिषद उसके साधन के रूप में प्रस्तुत हो गए दूर का रास्ता वैसे नहीं चला जा सकता है उपनिषदों के माध्यम से अध्यात्म का मार्ग चल सकता है इस साधन के रूप में तो उसको तुमने प्राप्त कर ही लिया है उपनिषदों को प्राप्त कर ही लिया है। वो सिंहासन से सरक के नीचे आया पास आया तो यही बात पोता देवता कह कि मेरे को और बताओ और पूछ रहा है तो बोले तुमने तो प्राप्त कर ही लिया है इसको उपनिषद को प्राप्त कर लिया है वृंदारक आढ़्य सन अधक्तोपनिषद का तो विमुच्य तो विमुच्य माना क्वमिष्य थी लेकिन फिर भी कुछ तो कहना ही था बोले प्राप्त तो कर लिया है तुमने जो और तुम बड़े पूज्य हो वृंदारक हो श्रेष्ठ हो आठ्य हो धनवान हो संपन्न हो और ये ऐसा होते हुए भी अधीत वेद तुमने वेदों को पढ़ लिया है उक्तोपनिषद का तुम्हारे लिए उपनिषद कही जा चुकी है पढ़ाई जा चुकी है तुम्हारे को सब तुम्हारे को हो गया दो चीजें कही हैं एक तो सम्मान वृंदारक और एक आड्य धनवान दो मुख्य चीजें होती हैं यश और धन इनको प्राप्त किए हुए भी तुमने वेद को पढ़ लिया है और उपनिषद को पढ़ लिया है ये भी उसकी प्रशंसा है क्योंकि जिनके पास ये दो चीजें होती हैं वो प्राय इस नहीं आते कोई कोई आते हैं तो इनको प्राप्त होते हुए भी ये सब तुम्हारे पास उपलब्ध हैं तुम इनको भोग नहीं रहे हो और उपनिषद की कथाएं सुन रहे हो चर्चाएं कर रहे हो धन को भोगने के लिए तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है साधनों को सुख को नहीं लेना चाहते नहीं तो ले सकते थे सब कुछ है तुम्हारे पास ये होते हुए भी तुम ऐसे कर रहे हो ये तो अच्छा है तुमने सब कुछ सुन लिया है अब और क्या बताऊं तुम्हारे को लगभग बता ही दिया है पर ये बताओ इन सबको प्राप्त करके उपनिषद को करके तुम जाओगे कहां पहुंचना कहां है तुम्हारे को ये पता है तुम विनीत होकर के आ गए हो सुन रहे हो लेकिन ये सब करके जाओगे कहां प्राप्त क्या करोगे उसका निश्चय है तो ये कहा कि इतो विमुच्य माना वह गमिष्य सी थी कहां जाओगे कहां इस शरीर से छूट भी जाओगे जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे तो पहुंचोगे कहां पर लक्ष्य पता है तो जनक ने कहा ना हम तद भगवान वेद हे भगवान मैं तुम्हारे को नहीं जानता उसको मैं नहीं जानता हूं भगवान संबोधित किया है को आदर आदर के रूप में ये सम्मान है ऐश्वर्य वाले ऐ मैं उसको नहीं जानता हूं यत्र गमिष्यामी इति। मैं जहां पहुंचूंगा उसका मेरे को पता ही नहीं है अथवा इते अहम वक्ष्यामि। मैं तेरे लिए बोलूंगा मैं बताऊंगा याज्जीवल ने कहा जनक को मैं बताऊं मैं बताता हूं तेरे को कहां जाएगा अभी का प्रयोग है का प्रयोग है तू का प्रयोग है ब्रवीतु तू भगवान भगवान थी जनक ने फिर याज्ञवल के कहा हां भगवान कही है अभी विनम्र भाषा हो गई है पिछले ब्राह्मण के लिए जो आप बोल रहे कि उसमें कोई आदर सूचक शब्द नहीं हुआ भगवान नहीं देखो नमस्ते भी किया नीचे भी उतार के आ गया और भगवान भगवान शब्द निकल रहा है तो। याज्ञीवल के भी निकलेगा पर तो भाषा बदल गई तो यज्ञ बल के फिर अब बता रहे हैं कुछ उनको सीधे सीधे तो बताते नहीं है कुछ परोक्ष रूप से बताते हैं इन तो हवई नाम एश है दक्षिणे अक्षन पुरुषः ये जो दाहिनी आंख में पुरुष है पीछे भी जो आंख में जो पुरुष है वो चर्चा आई थी छांदों में भी वो और भेद करके विषय बोले ये जो दाहिनी आंख में पुरुष है पीछे भी दाहिनी आंख का आया था बोले इंदो हवई नाम ये इंध नाम का है इंध इसका नाम है इंध दीप्तिमान जो है प्रकाशित जो है दीप्ति अर्थ में तम एतम इंधम संतम इंद्र इति आचक्षते परोक्षेण व इसको इंध होते हुए भी इंद्र नाम से कहा जाता है है तो इंध दीप्तिमान है प्रकाशमान है ज्योति स्वरूप है लेकिन इसको इंद्र नाम से कहा जाता है इंद्र होते हुए भी इंद्र नाम से कहा जाता है इंद्र बोलते हैं क्यों परोक्ष है नहीं वह परोक्ष अर्थ से सीधे सीधे से नहीं उसको थोड़ा बदल करके इंद्र की जगह इंद्र बोल दिया इंद्र और इंद्र एक जैसे हैं ना और थोड़ा सा बदल दिया परोक्ष कर दिया सीधे सीधे नहीं कहा कि दीप्तिमान है इंद्र का मतलब भी दीप्तिमान ही होगा यहां पर ऐश्वर्य वाला अर्थ ले लेते हैं वो भी प्रकाशित करने वाला है तो इंद्र और इंद्र एक ही जैसा मान के कह रहे हैं और परोक्ष रूप से कथन कर रहे हैं इंद्र को वह ऐश्वर्यमान क्यों है इंद्र मतलब मान लो ऐश्वर्य वाला परमैश्वर्य वाला ऐसा हम अर्थ लें इंद्र का और इंद्र का मतलब है दीप्ति वाला इसका ऐश्वर्य इसलिए क्योंकि वह दीप्त है क्योंकि वह ज्ञानवान है यही तो उसका ऐश्वर्य है मुख्य उसके कारण ही तो बाकी सारा ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है अगर वो दीप्तिमान ना हो तो क्या ऐश्वर्य है उसका और इसके जितने भी ऐश्वर्य हैं वो उसकी आत्मा की दीप्ति ज्ञान प्रकाश के ऊपर ही निर्भर करते हैं तो इंद्र होते हुए भी उसको इंद्र कहा जा रहा है परोक्ष रूप से कथन किया जा रहा है परोक्षे न इव परोक्ष प्रिया इव देवा प्रत्यक्ष देशा। देवलोक जो होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं प्रत्यक्ष से करते हैं प्रत्यक्ष दिशा कौन है देव यहां पर अब ये पंक्ति बहुत बोली जाती है परोक्ष प्रिया ही देवा परोक्ष प्रिया इव ही देवाहा प्रत्यक्ष दिशा अब इंद्रिया ये एक देव है उसको इंद्र नाम से कहो तो अच्छा लगेगा इंद्र कहो तो अच्छा नहीं लगेगा सीधे सीधे गुणों का बखान करो ना तो अच्छा नहीं लगता है उसको थोड़ा परोक्ष रूप से अन्य शब्दों से कहे उसको तो अच्छा लगता है सीधे सीधे ना कह के थोड़ा आसपास के शब्दों से बोलते हैं ना परोक्ष रूप से सुगंध आए उसकी बस तो वो अच्छा लगता है आपको सीधे कह दो तो सीधे तो कुछ भी नहीं है कोई धनवान हो बोले कि उसके पास मान लो एक करोड़ रुपया है या एक अरब रुपया है बोले आपके पास एक अरब रुपया है केवल इतना बोल दिया आपके पास ये बंगला है आपके पास ये है आप इतना देते हो आप सुख सुविधा संपन्न हो अब ये जो सारा कहा जा रहा है एक तो सीधे सीधे कह दिया एक है कि उसको दूसरे शब्द से तो परोक्ष प्रिया इवही देवा देवताओं को सीधी बातें अच्छी नहीं लगती परोक्ष बातें परोक्ष में ही वो बात करना भी पसंद करते हैं प्रत्यक्ष का भाषा भा, होती है अधिधा की सीधे सीधे अभिना में जो कथन करते हैं शब्द का सीधा सीधा सपाट जो अर्थ आता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। और परोक्ष सीधे सीधे नहीं बोलते किसी को सुंदर देख के कहें कि ये तो चंद्रमा के समान है अब ये चंद्रमा के समान कहना सीधे सीधे तो नहीं ये तो कह देते सुंदर है चंद्रमा कहकर क्या कहना चाहते हैं सुंदर तो कहना चाहते हैं अब ये उपमाए देकर के हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा के अर्थ में बोल रहा हूं मक्खन मक्खन लगाता है वो नहीं ये मक्खन है क्या मतलब है बहुत कोमल है मृदु है अंतकरण निर्मल है पवित्र है बात को जल्दी मान जाता है जैसे मक्खन जल्दी से पिघल जाता है बहुत जल्दी पिघल जाता है द्रविभूत हो जाता है ऐसे। अब सीधे सीधे कहें उसकी जगह अब कवियों की भाषा ही ऐसी होती है कवियों की लेखकों की जितना परोक्ष बोलेंगे उतना ही उसको अच्छा लगेगा लोगों को भी अच्छा लगता है कि देखो क्या कवि है कैसे बात को बोल रहा है और उनको भी वैसा ही लिखना अच्छा लगता है कवि लोग भी देव लोग हैं विद्वान लोग हैं परोक्ष रूप से बोलते हैं परोक्ष चीजें उनको अच्छी लगती है सीधे सीधे बोला और सीधे सीधे समझ में आ गया तो नहीं उसमें भी सौंदर्य होता है तो परोक्ष प्रिया इव देवा प्रत्यक्ष दिशा तो इंद्र की जगह इंद्र बोलते हैं उसको इंद्र तो दीप्तिमान है इंद्र ऐश्वर्य वाला है मूल चीज को नहीं दूसरी चीजों को बोलते हैं आगे तो ये तो दक्षिण आंख का कहा था दाईं दाइनी आंख का बाईं आंख का बोल रहे हैं अथा एक पुरुष रूपम और आंख में जो ये पुरुष रूप है पुरुष जैसा है ऐशा से पत्नी विराट ये इसकी पत्नी है आंख में जो है ये पति है और बाई आंख में जो है वो पत्नी है प्रतीकात्मक है तो व्यक्ति तो एक ही है में उसकी पत्नी है और नाम क्या है उसका विराट विराट उसका नाम है पत्नी को वामांगी कहा जाता है वामांगी कहते हैं ना बाए हाथ की तरफ पत्नी को किस तरफ रखते हैं दाहिने हाथ की तरफ है बाएं हाथ की तरफ पत्नी को वैसे यज्ञ में तो दाहिने हाथ की तरफ बैठाते हैं ठीक है और विवाह संस्कार में भी बदलते भी हैं उसको लेकिन वैसे पत्नी को बाएं हाथ की तरफ रखते हैं ठीक है ये बाएं आख की तरफ है। वाम शब्द वैसे सुंदर के लिए भी आता है वामा वामा स्त्री के लिए भी आज एक पत्रिका भी निकलती थी वामा नाम से अभी पता नहीं निकलती है नहीं निकलती है, वामा वामांगी संस्कृत में शब्द आता है व्याकरण आदि में सुंदर रंगों वाली वाम शब्द सुंदर अर्थ में भी आता है तो वाम की तरफ ये आंख में पत्नी है प्रतीक हैं जितने प्रतीक उसमें से आप अर्थ निकालने वो रहस्यमय हो ऐश है या हो अंतर हृदय आकाशो ये उन दोनों का संस्थाव है संस्थाव मतलब जहां पर बैठ के स्तुति करते हैं प्रशंसा करते हैं एक दूसरे की ये दो हो गए एक पति और एक पत्नी एक पुरुष इधर और एक इधर अब वो दोनों बैठ करके जहां एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं एक दूसरे के गुणों को वो बोलते हैं आप में ये गुण है आप में ये गुण है इत्यादि वो कौन सी जगह है बोले एशो अंतर हृदय आकाशो अंदर हृदय में जो ये आकाश है अंतर हृदय में जो ये आकाश है यहां वो संस्था है वहां ये एक प्रशंसा करते हैं एक दूसरे की यह एशो अंतर हृदय आकाशो अथ ही नो ए तद और इन दोनों का अन्न क्या है क्या खाते हैं ये यह एशो अंतर हृदय लोहित पिंडो ये जो अंतर हृदय में हृदय के अंदर जो आकाश है वहां बैठते हैं और वहां खाते क्या हैं? ये जो लोहित पिंड है उसको खाते हैं लोहित पिंड लोहित मतलब है रक्त लाल को रोहित बोलते हैं लोहित रक्त को भी बोलते हैं रक्त को भी रक्त लाल बोलते हैं रक्त वर्ण लाल वर्ण खून जो होता है वो रक्त होता है लाल वर्ण वाला होता है लोहित भी होता है रोहित या लोहित लोहा उसके अंदर होता है लाल भी अर्थ है और लोहा भी होता है लोहे के कारण से उसको लाल भी होता है हीमोग्लोबिन होता है वो सब आपस में जुड़े जुड़े से शब्द हैं तो ये इस अंतर हृदय में जो ये लोहित पिंड है ये पिंडी तो होता है हृदय एक पिंडी तो है मांस का पिंडी तो है लाल लाल पिंड है बोले तो ये इनका अन्न है अब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति क्या अपेक्षा रखते हैं क्या ग्रहण करते हैं एक दूसरे के लिए बाहर जो भी चीज लेते देते हो खाना पीना वस्तुएं लेकिन एक चीज हमेशा देखते रहते हैं कि इसका हृदय मेरे प्रति कैसा है या अपना कि मेरा हृदय इसके प्रति ये है मेरे हृदय में ये भाव है उसके हृदय में मेरे अंदर क्या भाव है हृदय को ही तो देखते हैं मुख्य है। और हृदय में गड़बड़ होगी तो सब कुछ बेकार है फिर तो फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे या तो अलग हो जाएंगे एक दूसरे का क्या खाते हैं? प्रतीकात्मक भाषा है वो ये कोई हृदय हृदय हिर्द पिंड को निकाल के थोड़ा ना खाते हैं। एक वो पंचतंत्र की या उसकी कथा जो है वो हृदय वाली जो कथा है मगरमच्छ की और बंदर की सुन रखी होगी ना उसको मगरमच्छ को किसी ने कहा कि बंदर का हृदय बहुत मीठा होता है बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट होता है तो उसने मगरवच्छ ने पहले तो बंदर को काफी पटाया पटाना बोलते अपने अनुकूल किया बोले कि तुम तो नदी की सैर की है बोले नहीं मैं तो तैरना नहीं जानता नहीं जा सकता बोले मैं तेरे को सैर कराता हूँ मेरी पीठ पे आ जाओ बैठा लिया और पानी में चलने लगे अब चलने लगे फिर बाद में जो वास्तविकता थी वो आई उसने कहा कि आज तुम्हारा हृदय मैं खा पाऊंगा मेरे को तुम्हारा हृदय खाना था तुम्हारा हृदय बहुत बहुत स्वादिष्ट है तुम्हारा हृदय खाना है मेरे को अब बंदर का हृदय धड़कने <laughs> लगा उसको मृत्यु दिखाई दी सामने अब वो जा भी नहीं सकता पीठ पे बैठा है और निकले तो मगर मस्त तो पानी में कहीं भी पकड़ लेगा मार लेगा तो बंदर को बंदर बुद्धिमान प्राणी माना जाता है तो बोले रे मित्र तुमने पहले नहीं बताया मेरे को तुम्हारी ये इच्छा थी तो पहले ही बता देते तो मैं मेरा हृदय तो मैं अपने पेड़ पे ही छोड़ाया तुम बता देते तो मैं उसको साथ में ले आता फिर खा ले दे तुम मगर मस्तु तो मोटी खाल वाला होता है उसकी बुद्धि उतनी नहीं, नहीं होती अब वो भी बात में आ गया उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या तो चलो वापस किनारे पे चलते हैं और तुम पेड़ पर से उसको हृदय को लेकर के आ जाओ वो किनारे पे आ गए बंदर को तो यही तो चाहिए था किनारे पे आ गए और पेड़ पे चढ़ गया तो वो हृदय खाने वाली वैसी तो बात है नहीं यहां पर ये पति पत्नी और एक दूसरे के उस हृदय पिंड को खाते हो हाँ विपरीतता हो जाए तो फिर वो हृदय को ही खाते हैं एक दूसरे के <laughs> फिर उसी हृदय को खाते है बोले मेरा हृदय जला के रख दिया इसने पूरा हृदय जला दिया सारी भावनाएं खत्म कर दी मेरी वो एक अलग होता है लेकिन अच्छे अर्थों में तो वो हृदय को ही खाते हैं हृदय को ही भावना को ही खाते हैं और उसी पर ही सारा उनका संबंध प्रियता टिकी भी रहती है प्रियता ही तो है वो हृदय का ही तो भाव तो ये अंतर हृदय के अंदर एक लोहित पिंड है वो इन दोनों का अन्न है और अन्न के सहारे जीवन चलता है और तो गृहस्थ जीवन भी तो अन्न के सहारे ही चलेगा ना गृहस्थ रूपी जीवन इस अन्न के सहारे चलेगा ये अन्न नहीं है तो गृहस्थ जीवन नहीं चल पाएगा नहीं चल पाता ये लोहित पिंड कहां पर है अंतरह्रदय आप उस, उस संदर्भ को देखें थोड़ा इससे विषय खुल रहा है ये आत्मा कहा है ये अंतर हृदय में है जब हम ये कहते हैं जब वो अंतर हृदय शब्द आता है तो हृदय शब्द के आते ही फिर करने लग जाते हैं कि ये जो मांस पिंड है इसी को लेने लग जाते हैं अब यहां देखो उस अंतर हृदय में लोहित पिंड को बताया गया है इसका मतलब अंतर हृदय ये जो हृदय शब्द है इस लोहित पिंड के लिए नहीं कहा जा रहा था यहां पर पीछे भी जहां आत्मा का स्थान है वो एक स्थान है पीछे भी जो कहा ये अंतर हृदय आकाश अंतर हृदय में आकाश है अब ये अंतर हृदय का मतलब हृदय का मतलब वो लोहित पिंड नहीं है लोहित पिंड तो अलग लिख दिया है वो जो लाल लाल पिंड है रक्त रक्तक्षेपक पिंड है उसको नहीं कहा जा रहा है वो स्थान है जैसा कि महर्षि दयानंद ने भी इसको हृद प्रदेश कहा है वो हृत प्रदेश का मतलब वो हृदय नहीं होता है हृदय के पास वाला स्थान है तो ये इससे भी हमें वही संकेत मिलता है कि हृदय यानी तो वो हृदय एक प्रदेश है ये मुख्य स्थान स्थान को वहां पर कहा जा रहा है इस जगह आत्मा है और उसमें एक लोहित पिंड है लाल रंग का पिंड है आगे अथई नयोर ए तत् प्रावरणम यदि अंतर हृदय जालकम और यहां इन दोनों का एक प्रावरण भी है ढक्का धक, धक, ढकान भी है चादर भी है जो इनको ढक के रखती है रक्षक है इनको ओढ़ करके जिसको रख सकते हैं वो भी यहां पर है वो क्या है यदि तत अंतर हृदय जालकम इवा या हृदय में जो जाल के समान फैला हुआ है वो जाल तो सिराओं का जाल नाड़ियों का जाल जो फैला हुआ है इधर आसपास में उसके अंदर बोलो वो ऐसा है जैसे कि इनका एक आवरण है आगे अंतर हृदय जालकम इवा अथा एनयोर नयोर एशा स्मृति संसरणी येषा हृदयात ऊर्धवम नाड़ी उच्चरति और इनकी संस्कृति क्या है संसरणी इनके निकल करके जाने का रास्ते का और मार्ग क्या है तो बोले ये जो हृदय से ऊपर नाड़ी जाती है ये इनका चलने का स्थान है तो हृदय के ऊपर से नाड़ी निकलती है मोटी नाड़ी ऊपर घूम करके नीचे जाती है और ऊपर भी चली जाती है सिर की तरफ और नीचे भी आती है ऊपर से निकलती है ये इसमें से एक नाड़ी निकल रही है वो इनके जाने का रास्ता है फिर आगे का यथाकेश है सस्त्रदा भिन्न एवं अस्य एता हिता नाम नाट्यो हृदये प्रतिष्ठिता भवंती तो जिस प्रकार से केश के बाल के जो कि स, एक हजार बार जिसको भिन्न किया गया हो काटा गया हो अब एक हजार बार काटा गया हो तो मतलब यू लंबाई में नहीं यू ओर की तरह यू नहीं यू तो बड़ा लंबा हो और उसके एक टुकड़े करें यह यूं यू जो लंबा है ना इसके यूं एक हजार भाग करते हैं पतले में लंबाई में नहीं यूं नहीं तो यूं आड़ा नहीं काटना है यूं काटना है जैसे सब्जी बनाते हैं भिंडी की सब्जी बनानी हो तो एक तो कप्पे काटते हैं ऊपर से नीचे गोल की अवस्था में गोल गोल गोल गोल एक यू चीर करके लंबे लंबे करते हैं तो ये जो केश है उसके भी जैसे कि एक भाग कर दू बिल्कुल बारीक बारीक छोटी पतली ऐसी तो उसके जो जैसे 1000 खंड कर दिए जाएं एवं मत्य इसकी हिता नाम की नाड़ियां हैं जो कि इस अंतर हृदय में प्रतिष्ठित हैं प्रतिष्ठित रहती हैं विद्यमान रहती हैं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां उनको हिता नाम की नाड़ी कहते हैं पीछे भी हिता नाम की नाड़ी का वर्णन आया था एता भीवा एत आश्रवात आश्रवती इनके द्वारा आश्रव यानी जो श्राव है बूंद है वो श्रवित होता है वो पतली पतली ऐसी हैं, बिल्कुल छोटी कैपिलरीज बोलते हैं केशिका बोलते हैं वैसे बाल के समान पतली उससे भी पतली उनसे ये श्रवित होता है एक कुछ स्राव श्रवित होता है तो रक्त जब सब जगह जाता है वहां से पोषण औरों को प्राप्त होता है तो कैसे होता है वो झिल्लिया ही तो रहती हैं नलियां पतली पतली उन्हीं से तो श्रवित होकर के इधर उधर चला जाता है शिकाओं में रक्त रक्तवाहिनी जाती है वहां से श्रवित हो गई उधर से इधर आ जाता है आना जाना रहता है पारगम्यता रहती है आना जाना रहता है उसमें से श्रवित जैसा चलने की तरह से क्षमता रहता है जाता और आता रहता है तो उससे ये श्रवित होता है आगे कहते हैं तस्माद प्रविविकता और उससे ही यह प्रविविक तर, तर हो जाता है प्रविविक विविक मतलब विविक्त विक मतलब अलग होना प्रविविक अच्छी प्रकार से अलग किया हुआ यह आहार तर होता है श्रेष्ठ आहार बन जाता है एक आहार हमने यूं खाया था यह भी एक आहार है इसका स्थूल रूप है फिर पचने के बाद में रक्त में मिल गया और रक्त से फिर जा रहा है वहां से श्रवित हो रहा है बिल्कुल छना छनाया प्रविविक है प्रविविक है खूब अच्छी तरह और ये उसका आहार है श्रेष्ठ आहार है सूक्ष्म आहार है जैसा हम खाते हैं वैसा का वैसा नहीं पहुंचता है वहां पर परिवर्तित होकर शुद्ध होकर के छन करके जैसे चलनी से खूब अच्छी तरह छान छान करके छान छान करके बिल्कुल साफ चीज दी जाती है ऐसा इसका ये आहार है वहां पर ये सूक्ष्म आहार इसको मिल रहा है अस्मा शरीराद आद आत्मा इस शरीर आत्मा से ये जो स्थूल शरीर है इसकी अपेक्षा से यहां पर कथन किया गया ये जो स्थूल शरीर है इसको जो आहार मिलता है इसकी अपेक्षा से वो आहार सूक्ष्म होता है आहार तर होता है छना छनाया होता है साफ होता है और आगे बोलते हैं चौथी कंडिका तस् प्राचीतिक प्रांचह प्राणा जो उस, उसके लिए इस आत्मा की दृष्टि से कथन कर रहे हैं उसकी जो पूर्व दिशा है वो उसके पूर्व दिशा वाले प्राण हैं आधार है उसके जीवन के दक्षिणाधिक दक्षिण प्राण जो दाहिनी तरफ दिशा है वही उसके दक्षिण प्राण है प्रतीची दिक पीछे वाली दिशा है पश्चिम वाली वो प्रत्यंच है प्राण प्रत्यंच प्राण है पश्चिम वाले प्राण है उदिची देख उत्तर दिशा की जो दिशा है उत्तर दिशा जो है वही उसके उत्तर दिशा वाले प्राण है ऊर्ध्धिक ऊपर वाली दिशा वो ऊर्ध् प्राण है उसके दिशाओं को ही प्राण कहा जा रहा है अवाची देख जो नीचे वाली दिशा है वो उसके नीचे वाले प्राण है सर्वा दिशा सर्वे प्राण सारी दिशाएं उसके सारे प्राण हैं दिशाएं ही जैसे उसके प्राण हैं अगर हमारे जीवन में ऐसे दिशाएं हटा ली जाए तो कैसा जीवन लगेगा काल कोठड़ियों में रखते हैं वहां कईयों को ऐसी कोठरी में रखते हैं बहुत सकड़ी होती है और जिसमें वो बैठ भी नहीं सके ढंग से सीधे बैठ भी नहीं सकता खड़ा नहीं हो सकता थोड़े टेढ़े बैठ गए इधर हो गए और बहुत परेशान हो जाता है आदमी और किसी को एक को ऐसी जगह जैसे कि एक छोटा पेटी जैसी हो और उसी में बांध करके रख दिया जाए हिल भी नहीं सकता करवट भी नहीं ले सकता बैठ नहीं सकता है थोड़ी देर तो सो लेगा आराम से पर कितनी देर उसके बाद में परेशानी शुरू हो जाएगी वो करवट बदलना चाहता है हिलना चाहता है लेकिन हिलेगा नहीं बड़ा कष्ट होगा उठ नहीं सकता इधर नहीं जा सकता उधर नहीं जा सकता बिल्कुल एक ही जगह कर दो दिशाएं हटा दो ऐसा लगेगा जैसे प्राण निकल जाएंगे मेरे दिशाएं जैसे सारी दिशाएं भी प्राण हैं हमारे जीवन के लिए आधार है ये सब दिशाएं हमारे प्राण है सारी दिशाएं हमारे प्राण हैं ये खाली जगह छोड़ करके भी जैसे हमारे को जीवन प्रदान किया है परमात्मा ने स एश न इति आत्मा ये जो न इति वाली आत्मा है अब सारी दिशाएं हैं वो परमात्मा के रूप है परमात्मा के सब गुणधर्म वहां पर बताए गए हैं मनसा परिक्रमा मंत्र में इत्यादि जो सारे हैं परमात्मा अब नैति नैति आत्मा का एक लक्षण जाता है ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है नीति नहीं ये भी वो नहीं है ये भी वो नहीं है ऐसा करके जो बचेगा वो है वो आत्मा कुछ इसकी जीवात्मा परक व्याख्या भी करते हैं और परमात्मा परक भी होता है ये वचन पहले भी हमारे आ चुका है उस दिन पूर्व ही तो नी नैति आत्मा ये जो है ये अग्रीयो गृहित नहीं होता है नहीं गृह थे अग्रीय कोई बोल दिया नहीं गृह इसकी व्याख्या हम पहले देख चुके हैं अशीरियो नहीं शीरिये क्षिण नहीं होता है असंगो नहीं सज्जते आसक्त नहीं होता है जुड़ता नहीं है लगता नहीं युक्त तो नहीं होता है असी तो न व्यथते बंधा हुआ नहीं है पीड़ित नहीं होता है न ऋष्यते न क्षीण होता है अभयम वो अभय है अभयम वही जनक है प्राप्तो असी हे जनक तूने अभय को प्राप्त कर लिया अब सम्राट शब्द नहीं है यहां पर भाषा बदल गई ना जनक भगवन करके बोल रहे थे वहां और याज्ञवल के आप जनक करके बोल रहे हैं ये स्थिति ऐसी बन गई वो तो समय की गति न्यारी बोलती ही है कि राजा रंग बन जाता है रंग राजा बन जाता है तो वो राजा पिघलता गया पिघलता गया और जनक उसको उसी तरह संबोधित कर रहे हैं याज्ञ उसको ऐसे ही संबोधित कर रहे हैं अभय हम भाई जनक है प्राप्त हो असी होवाच है याज्ञ ने कहा हे जनक तूने प्राप्त कर लिया है उस अभय को तो उस स्थिति तक पहुंच गया है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तूने उसके तो स हो जनक को वैदे हो अब वैदे जनक ने भी कहा अब एक ने कहा कि तुमने उस अभय को प्राप्त कर लिया है तो कृतज्ञता में दूसरा भी तो शब्द बोलेगा तो राजा जनक वैधे उस समय बोल रहा है अभय हम तो अगछता के हे यज्ज्वल के ये अभय तेरे को भी प्राप्त हो जाए तू सभय को प्राप्त हो जाए यज्जवल के ने कहा था तूने अभय को प्राप्त कर लिया है जनक को कहा जनक कह रहे हैं कि इस को तू भी प्राप्त हो जाए वो प्राप्ति दो तरह की हो सकती है एक तो प्राप्त होना है ज्ञान के अर्थ में तो वेदेव अभयम तो गच्छता यह अभय तेरे को प्राप्त हो जाए मिल जाए तो जनक को तो अभी ज्ञान हुआ है यज्ञ बल के को जान हो गया और क्या कि तू तो उस स्थिति को प्राप्त भी कर ले मुक्त हो जाए सनो भगवान अभयम वेदय से क्योंकि जो तू तु यह तम जो तू जो आप ना हमारे लिए भगवान संबोधन आदर्श कर रहे हैं अभयम वेदय से हमारे को अभय को जना रहे हो आपने जनाया है प्राप्त नहीं कराया अभी जनाया है और इसीलिए जो यजवल के ने कहा था कि जनका प्राप्त हो सी अभय वही जनका प्राप्त हो सी जनक तूने अभय को प्राप्त कर लिया वहां तो प्राप्त करने का मतलब है जान लिया तो जो कि तूने तुमने हमारे को ये सब जनाया नमस्ते अस्तु आपको नमस्कार है इमे विदेहा अयम अहम अस्मी इसके जो विदेह विदे है विदेह मतलब राजा के जो भी सारा पूरा राज्य और ये मैं ये मैं तुम्हारे सामने हूं पिछले वाले ब्राह्मण में प्रसन्न होकर के एक एक हजार वृषभों को दे रहा था कई बार दिया और अब ये जो उस स्थिति को प्राप्त हो गया आप क्या दे रहा है ये विदेह, ये राज पूरा और मैं स्वयं भी ये तुम्हारे को अर्पित तो ये सब तुम्हारा ही है सब कुछ अपना नेचावर कर दिया अर्थात तो उसको जनक को ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने ये सारा सारा प्राप्त कर लिया इन्होंने मेरे को सारी चीज दे दी और अब मैं इनका करूंगा क्या ये सब यज्ञवल्के के लिए हैं ये सब याज्ञवल्के की आज्ञा के अनुसार चलेंगे यज्ञवल्क को क्या लेना था लेकिन ये उसके आदेश के अनुसार चलेंगे उसकी दिशा में चलेंगे उसके निर्देशन में चलेंगे जैसा वो चाहते हैं उसके अनुरूप चलेंगे मैं वैसा चलूंगा ये राज ऐसा चलेगा इस रूप में वो अर्पित किया इस प्रसंग को अध्यात्म विद्या की श्रेष्ठता के लिए भी कहा जाता है और यहां याज्ञवल्क्य ने यह नहीं कहा कि अभी मैं अभी मैं नहीं लूंगा अभी पूरे शिक्षा नहीं दी है जहां पीछे एक एक हजार वृषभों को तो कहता रहा कि मेरे पिता ने कहा है कि जब तक पूरा शिक्षा नहीं हो जाए तब तक नहीं लेना यहां कुछ नहीं बोला यानी वो पूरी शिक्षा दे दी इस प्रसंग की जो थी वो दे दी आगे भी कुछ और बोलेंगे लेकिन ये दे दी और स्वीकार कर लिया और इसको दूसरे ढंग से भी कहा जाता है कि जब राजा जनक ने एक हजार वृषभों को दिया तो या जब लगे समझ गए कि अभी इनको अध्यात्म विद्या का महत्व तो पता नहीं लगा है ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसका महत्व तो इनको पता नहीं लगा है इसकी कीमत एक हजार ही लगा रहा है इसको भी पता नहीं है कम करके आंक रहा है स्वीकार नहीं किया जैसे कि कोई हीरे को लेकर बैठा हो और कोई देने वाला है बोले बहुत सुंदर है वो हो तो करोड़ों का अरबों का करोड़ों का हो और कोई अपने पास ले लो तुम्हारे को एक हजार रुपए देता हूं इसके लिए वो नहीं तो बोले नहीं मैं नहीं लू रखो अपने पास वो तो पता है इसको इसका मूल्य नहीं है अभी इसकी इसकी कीमत इसको पता नहीं लगी है कितनी महत्ता है स्वीकार तो ही नहीं करेगा वो या तो निःशुल्क वैसे लेना है कुछ नहीं देना है तो मत दो लेकिन कम कीमत स्वीकार नहीं होती ऐसा होता है दुकानदार भी कर देते हैं कई बार वो कहते हैं कि नहीं कम लो बोले नहीं आप सारे ही ले जाओ नहीं चाहिए ले जाओ सारे दें तो फिर वो पूरी कीमत दें कम भी दिए ये भी नाम कर दिया कि मैंने कीमत दे दी और कीमत दी भी नहीं ऐसा नहीं चलेगा नहीं देना है तो नहीं दे सकते तो नहीं चलो कोई बात नहीं ले जाओ अगर कीमत इस ये भी कह रहे हो कि मैंने कीमत दे दी है तो फिर कीमत तो कीमत के ढंग से पूरी दो कीमत लगा के दो ये नहीं तो उस वस्तु की सामान की बेजती जैसा है अमूल्य शब्द होता है अमूल्य अमूल्य के दोनों अर्थ होते हैं किसी अमूल्य चीज का नाम बोलेंगे जीवन कैसा है अमूल्य आंखें कैसी हैं अमूल्य है और मिट्टी कैसी है राख कैसी है राख कैसी है जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो बोले ठीक है ले जाओ ले जाओ उठाओ यहां से कचरा कैसा है ले जाने के लिए और पैसे दे दे कि ले जाओ तो एक अमूल्य वो होता है जिसका कुछ भी मूल्य नहीं होता है और एक वो अमूल्य होता है कि जिसका कोई मूल्य मूल्य नहीं होता है मतलब हर मूल्य कम पड़ता है उसके लिए एक वो, वो अमूल्य होता है एक जिसका कोई कीमत ही नहीं है कुछ बिना वैसे ही है कोई कीमत ही नहीं है उसकी कौड़ी है जैसे कौड़ी के दाम बोल देते हैं कुछ भी नहीं तो जब उसने अपने आप को समर्पित कर दिया अब इसने कीमत को समझा है इसकी इसको अध्यात्म विद्या की महत्ता को बड़प्पन को देते हैं कि देखो ये वो विद्या है जिसके लिए विदेह ने राजा जनक ने अपने को और अपने राज्य को पूरे को अर्पित कर दिया और मैं भी आपको क्या दे रहा हूं लोग ऐसे प्रस्तुत करते हैं इस कथा को भी बोलते हैं हम आपको क्या दे रहे हैं अध्यात्म विद्या दे रहे हैं आप क्या दो ये नहीं बोलते वो शिष्टाचार है बस केवल इतना बताए इसकी महत्ता के परोक्ष प्रिया ये वही देवा प्रत्यक्ष नहीं होने पूर्ण समर्पण हो तो ये विद्या समझ में आएगी तो गति होगी सब कुछ अपने को भी और अपने सब परिवार को संपत्ति को सब कुछ ने अच्छावर कर दिया समर्पण गुरु के प्रति ही समर्पण नहीं हो रहा है हो पा रहे हैं तो ईश्वर के प्रति क्या समर्पण होंगे तो सबसे पहले गुरु के प्रति पूरे समर्पित होना चाहिए अब अध्यात्म को इस ढंग से भी ले जाते हैं लोग बात अपने प्रति सारा समर्पण करवा लेते हैं उसका वो भी आ जाता है तो अच्छी चीजों का अच्छी बात है ये एक प्रतीकात्मक ही समझना है इसको उस तरह इसका ये मतलब नहीं होता है कि जब तक हम अपना सब कुछ समर्पित नहीं करेंगे सारी धन संपत्ति तब तक अध्यात्म विद्या मिलेगी ही नहीं जब हम सारी संपत्ति अर्पित कर देंगे तब हम कोई समझेगा कि हां अब इसने अध्यात्म विद्या को ठीक ठीक जाना है एक अंश में ठीक है ये करने की आवश्यकता नहीं है गृहस्थी है, हैं सब है अपना जीवन चलाएंगे सब कुछ चलाएंगे वो सब आवश्यक है और कोई ऐसा करता है कि सारे चीज लेने का प्रयास करता है वो गलत है अनुचित उस तरह से ठीक नहीं है हां भावना उसके मन में जरूर उठती है जैसे कि हमारे मन में कभी भावना उठे देश के लिए कि मैं देश के लिए तो अपने को खुद को भी कुर्बान कर दूं देश के लिए मैं पूरे परिवार भी नौछावर हो जाए तो कोई बात नहीं है छत्रियों के परिवार होते हैं मेरे सारे बच्चे नौछावर हो जाए तो भी उसको अच्छा लगता है ऐसी भावना मन में रहती है किसी व्यक्ति के प्रति किसी संस्था के प्रति किसी आंदोलन के प्रति व्यक्ति के मन में भावना हो जाती है लगता है जैसे कि सारा अपने सारा धन इसके लिए दे दूं सारा लगा दूं कुछ भी ना बचे तो भी उसको अच्छा लगता है जितना अधिक दे दूं उतना अच्छा वो एक भावना के स्तर पर है उसके महत्व को समझ रहा है कि अपने को भी अर्पित करने को तैयार है उसके लिए श्रेष्ठता को बता लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता है कि सब कुछ दे दिया जाए क्योंकि दूसरे बहुत लोग तैयार रहते हैं कि कब ये सामने वाला अनुकूल बन रहा है बस फल पका हुआ होता है, पका हुआ फल है बस मौका ताड़ लो ले लो बस उसको तो गलत लोग भी बहुत रहते हैं इसका फायदा उठा लेते हैं बहुत दुरुपयोग करते हैं वो दुरुपयोग तो नहीं हो बुद्धि विवेक का तो प्रयोग करना ही चाहिए ये एक अच्छे अर्थों में यहां पर कहा गया धीरे धीरे कैसे उसके अंदर भावना तो की महत्ता तो अध्यात्म की बताई गई है इससे बढ़कर के और कोई विद्या नहीं क्योंकि उससे अधिक हितकारी हमारे लिए कुछ नहीं होता है। आगे देखिए ये दूसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ चतुर्थ अध्याय का अगला तीसरा ब्राह्मण यज्ञ के और उसको उपदेश दे रहे हैं तो जनकम है वैदे हम याज्ञ क्यों जगामा यज्ञ के फिर जनक के पास पहुंच गए आते जाते रहते हैं, अब कुआ प्यासे के पास आ रहा है या प्यासा कुएं के पास में जा रहा है ये भी बात रहती है ना तो नियम तो यही है प्यासा कुएं के पास में जाता है प्यासा, प्यासा कुएं के पास में जाता है पर विपरीत भी होता है कभी कुएं को भी प्यासे के पास जाना होता है लेकिन कई बार कुआ सोच लेता है कि मैं क्यों जाऊं वहां पर पैसे को मेरे पास आना चाहिए तो उसका पानी फिर वैसा ही रह जाता है नया पानी नहीं आता सड़ भी जाता है और कहीं पर कुए को भी जाना होता है तो ये कोई नियम नहीं है ये ठीक है कुएँ की दृष्टि से तो कुआ तो चल ही नहीं सकता है क्या जाएगा दूसरे के पास अब नल लग करके घर घर में जो पानी पहुंच जाता है क्यारी खेतों में पानी इधर उधर पहुँच जाता है वो तो क्यारियाँ कहाँ कुएँ के पास में जाती हैं प्यासा कुए के पास जाता है या कुआ प्यासे के पास में जाता है अब कोई कुए के पास पहुंचा भी है तो कुआ कोई ऊपर का नाम थोड़ना है वैसे तो हम पूरे को कुआ बोलते हैं लेकिन कुआ वास्तविक कौन सा है नीचे वाला पानी तो आदमी क्या वहां उतर के सीधा वो भी होता है बाउड़ियों के अंदर तो लेकिन तो वहां से भी तो पानी निकाला जाता है वाकई तो वो कुआ यानी पानी प्यासे के पास ही तो पहुंचा है उसको कुएं में ही डूब करके थोड़ा ना जाएगा कोई वो पानी निकलेगा और वो हमारे अंदर जाएगा वो हमारे पास पहुंचा है अलग अलग ढंग से देख सकते हैं तो खैर यजबल के वहां जाते रहते होंगे चर्चा करते रहते होंगे तो फिर एक बार राजा के पास पहुंचे स मैने न और उसने ये सोच रखा था कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज कुछ नहीं बोलना है मेरे को बस उसके साथ मैं रहूंगा क्योंकि जनक भी विदेह थे बहुत बड़े माने जाते थे साधक भले ही राजा थे वो वहां पर एक साधना कर रहे थे राजा की स्थिति में राजा के पद पर रहते हुए भी याजवल्के ने किसी कारण से मन में सोच लिया कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं आज नहीं बहुत पूछता रहता है बता दिया बहुत अब क्या बोलना है आज तो मैं चुप रहूंगा अपने अंदर की स्थिति में रहूंगा आत्मस्त रहूंगा तो सर मेरे न बदिश्य थी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा तो अतः जनकश्च वैदेहो देहो यज्ञ बल्क्यश्च अग्निहोत्रे समूह आते तो दोनों बैठ करके अग्निहोत्र के बारे में चर्चा करने लगे कुछ आपस में शास्त्र तो दोनों ही जानते थे चर्चा करने लगे वो उस चर्चा के अंदर तस्मी है याज्ञ वरम ददो याज्ञ ने जनक को वर दे दिया बोले ठीक है चलो एक वर मांगो तुम जो इच्छा हो मांगो प्रसन्न हो गए किसी बात पे उसकी भक्ति पे या उसने कोई बात बता दी होगी जनक ने वो तो यज्ञ करते रहते थे तो सह काम प्रश्नम ए बाबा तो राजा जनक ने क्या वर ले लिया मैं जितने प्रश्न पूछ सक पूछना चाहूं वो पूछू मेरे को ये वर दे दो और कुछ क्या चाहिए उसको मेरे को प्रश्न पूछने का अवसर दे दो उत्तर तो आप दे ही दोगे पूछूंगा तो उत्तर तो दोगे मेरे को बोलने का अवसर दे दो मैं आपको पूछता रहा बस मेरे को तो यही वर चाहिए तो सह काम काम प्रश्न में एवं बबरे जित काम मतलब जितनी इच्छा हो उतने प्रश्न जैसे प्रश्न चाहूं मैं पूछ सकूं और मेरे को यही वर दे दो आप तो तो हा अस्मयी द दो यजवल के ने कहा पर तो बोली दिया वचन दे दिया बोले ठीक है यही वर देता तो चुप रहने का था लेकिन चुप रह नहीं पाएगा वो प्रश्न करेंगे तो उत्तर देना होगा तो तम हस्मयी ददो तो तमह सम्राट एवं पूर्वम प्रपच्छ सम्राट ने फिर उसको पहले सबसे पहले ये बात पूछी क्या पूछा अब एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं एक अलग ढंग से समझने का तरीका है आत्मा को बोले याजवल के किम ज्योति रहे हम पुरुष आयतीजवल के ये पुरुष जो है जिसको पुरुष कहते हैं ये किस ज्योति वाला है ज्योति कहते हैं प्रकाश को अग्नि को भी बोलते हैं प्रकाश को बोलते हैं और प्रकाश जो है वह ज्ञान रूप प्रकाश की बात है किससे इसको ज्ञान होता है किस प्रकाश वाला यानी किस प्रकाश की सहायता से ये ज्ञान प्राप्त करता है बोध प्राप्त करता है तो किम ज्योति अयम पुरुष है यजवल कहने कहा आदित्य ज्योति सम्राट इति हो चे सम्राट सूर्य इसकी ज्योति है जोती, जोती सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा। और सूर्य की ज्योति है सूर्य का प्रकाश है उसी के लिए आगे कह कि आदित्य ने एवं अयम ज्योतिषा आस्ते ये आदित्य की ज्योति से ही ये बैठ पाता है ये पुरुष मनुष्य चारों चरों घूम पाता है कर्म कुरु विभिन्न कर्म कर पाता है विपल्य और विपरीत आना जाना लौटना करना वो सब कर पाता है याजवल के जनक ने कहा कि हाँ आपने ठीक बात कही है, याजवल ठीक है तो पुरुष किस ज्योति वाला है आदित्य की ज्योति वाला है ये एक बात अब वो पूछता है आगे जनक अस्तमित आदित्य याजबल के किम अब जब सूर्य छुप जाता है तब किस ज्योति वाला होता है तब भी तो ज्ञान होता है इसको अभी आदित्य ज्योति वाला है तो आदित्य तो दिन दिन में रहता है रात्रि में आदित्य के पर किस ज्योति वाला होता है तो बोले चंद्रमा एवं अस्थ्य बोले उस समय चंद्रमा ज्योतिर्वते हैं चंद्रमा से उसको देख लेता है वो चीजों को चंद्रमाशाह एव अयम ज्योतिषाह आस्ते बैठता है पल्य इधर उधर घूमता है कर्म करुते विपल्यती विपल तो जनक कहता है एवम एव ए तत्त ठीक है ये चंद्रमा ज्योति हो गई फिर आगे पूछता है बोले अस्तमिते आदित्य याज्ञ चंद्रमसी अस्तमिते किम ज्योति रेव एवं पुरुषी बोले जब चंद्रमा नहीं जब सूर्य भी आदित्य भी छुप जाता है और चंद्रमा भी छुप जाता है दोनों अस्त हो जाते हैं तब किस ज्योति वाला होता है ज्ञान तो तभी भी होता है इस पुरुष तो यज्वल के ने कहा अग्निरेवश्य ज्योतिर्भवती तो अग्नि उसकी ज्योति हो जाती है अग्नि ज्योति ज्योतिर्ग्नि अग्नि ज्योति है ज्योति अग्नि है तो अग्नि से काम चलाता है उससे उसको ज्ञान हो जाता है अग्नि ना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्मपुरते विपल्यती वो सब वो कर्म वैसे ही करते हैं जनक ने फिर कहा कि ठीक है ये ऐसा ही है ये याज्वल के आप ठीक कहा आपने तो फिर आगे पूछता है अस्तमिते आदित्य याज्ञवल के चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नो किम ज्योतिर एवं पुरुष सूरज भी छुप गया चंद्रमा भी अस्त हो गया और अग्नि भी बुझ गई अब कैसे ज्ञान होता है इसको ज्ञान तो अभी भी होता है बिना ज्ञान के तो अभी भी नहीं रहता है कोई कौन सी वो ज्योति है जिससे इसको ज्ञान होता है तो याज्ञवल के ने कहा वाग एवश्य इस समय वाक ज्योति होती है वाणी ज्योति होती है, शब्द ज्योति होता है वाचा एवं एवं ज्योतिषा अब अब वो वाणी के माध्यम से बैठता है चलता है कर्म करता है वापस लौटता है जब बिल्कुल अंधेरा हो तो कैसे पता लगता है एक दूसरे का बोध कौन है कहां है तो पुकारते हैं ना वो भी बोलते हैं हां मैं इधर हूं वाणी से ही काम चल जाता है कुछ भी नहीं है अग्नि भी नहीं है बत्ती बिल्कुल गुल अब क्या करेगा तो वाणी से पता लग जाता है कौन कहाँ बैठा है क्या है खटपट होती है उससे पता लग जाता है तो शब्द भी ज्योति हो गया ना हमारे को जान देने वाला हो गया वाग ज्योति हो गया तो तस्माद वही सम्राट अपि यत्र स्वह पाणीर पाणेर न थे अथा यत्र वाग उच्चरति उपई तत्र नियती तो बोले हे सम्राट ऐसा अंधेरा हो जाए कि हाथ को हाथ ना सूझे हाथ भी नहीं दिखे खुद का हाथ भी नहीं दिखाई दे ऐसा अंधेरा यत्र स्वह पाणी न विनिर्जाए थे जहां जा अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा हो ऐसी जगह पर भी जो वाणी का उच्चारण किया जाता है तो इस वाणी के उच्चारण के आधार पर ही वो इधर उधर चला जाता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है हम सरकते हैं ना आते जाते बहुत कुछ जानते हैं शब्द से जंगल में हो अंधेरा हो देख इधर रहे और पीछे से खड़खड़ आवाज आए या कुछ और पत्तों की आवाज आए कुछ और हो तो एकदम से हमारे को बोध होता है अंधेरे में भी बोध होता है तो वाणी तो शब्द तो वहां भी हमारे को जान आता है यजवल के ऐसा ही है जनक ने फिर उसको यही कहा लेकिन जनक को तो यह था ना कि जितनी इच्छा हो उतने प्रश्न करो वो पूछता जा रहा है पूछता जा रहा है पिछली सारी बातें दोहराता है कि अस्तमिते आदित्य यजवल के चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नऊ शांतायुम वाची किम ज्योति रहे ए, सूर्य भी अस्त हो गया चंद्रमा भी छुप गया वाणी भी छुप गई वाणी भी अभी कोई आवाज भी नहीं है ज्ञान तो तब भी होता है तब किससे ज्ञान होता है इसको वो कौन सी ज्योति है जिससे ज्ञान होता है तो इसका उत्तर दिया या जबल के ने आत्मा एव से ज्योतिर्भवती बोले आत्मा ही उसकी ज्योति बनती है स्वयं आत्मा उसकी ज्योति बनती है उसी से उसको ज्ञान होता है अंदर आत्मा आत्मना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते उस आत्मा रूप ज्योति के द्वारा ही वह बैठता है इधर उधर आता है कर्म करता है लौट के आता है अब जब शब्द भी नहीं हो कुछ भी नहीं हो वही मुख बधिर भी तो होते हैं ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है ना है और अंधेरा भी हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो बोध रहता ही है हम भी ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कोई बाहर का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी हमें तो ज्ञान तो हो ही रहा है और उसके अनुसार हम कुछ कुछ करते हैं तो ये आत्मज्योति वाला है तो मूल ज्योति हमारी वो है मूल ज्ञान हमारे को वहाँ से होता है और बाहर के ये जितनी भी ज्योतियां हैं वो भी तभी होती हैं जब अंदर वाली ज्योति होती है अंतिम ज्योति जहां और कोई ज्योति नहीं है आत्म ज्योति हम स्वयं अपने प्रेरक हैं स्वयं अपने ज्ञाता है okay. कथमा आत्मा ही थी बोले कौन सा आत्मा है जो आत्मा आप कह रहे हो जो ज्योति वाला है ये कौन सा आत्मा है तो यो एवं विज्ञानमय प्राणेशु अंतरह्रदय पुरुष जो ये विज्ञान वाला ज्ञान वाला प्राणों के अंदर जो अंतरहदय हृदयंतर ज्योतिर पुरुष है हृदय के अंदर जो ज्योति विद्यमान है ये पुरुष में इसकी बात कर रहा हूं अपने हृदय के अंदर जो ज्योति है स समान हसन उभौ लोक अनुसंचरती वो समान होता हुआ भी दोनों लोकों में संचरण करता है इस लोक में भी समान है उस लोक में भी समान है लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न रूप में संचरण करता है इसको अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है इस लोक में और परलोक में इस लोक में किसी रूप में है दूसरे लोक में किसी रूप में है अलग अलग जन्म ले रहा है लेकिन समान है वो अंदर से तो समान ही है यहां भी वैसा ही था वहां भी वैसा ही है बाहर का रूप बदल गया और इस सारे प्रकरण को कुछ व्यक्ति जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय इन अवस्थाओं की तरह भी व्याख्यान करते हैं तो ये सब जगह समान होता हुआ भी दोनों लोगों में चरण करता है और कैसे ध्यान विचार करता रहता चिंतन करता चिंतन करता रहता विचारता रहता लेलायती व और विभिन्न क्रियाएं करता रहता है चेष्टाएं करता है सही स्वप्नों भूतवा इमं लोकम अतिक्रामती जब वो स्वप्न रूप में आ जाता है स्वप्नावस्था में चला जाता है तो इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है तो पहले जागृत अवस्था में था अब स्वप्न अवस्था में आ गया तो स्वप्न होकर के इस लोक का अतिक्रमण कर जाता है किस लोक का मृत्यु रूपाणी जो मृत्यु रूप है जहां पर ये सारी क्षणता नष्ट होते हैं हानियां होती हैं इन सब से परे चला जाता है वो स्वप्न लोक में चला जाता है आगे सवा अयम पुरुषो जायमान शरीर हम अभि संपत्ति मान पाप में भी संस ये पुरुष यही आत्मा उसने पूछा ना कौन सा पुरुष ज्योति है बोले वो पुरुष जो कि उत्पन्न होता हुआ वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है लेकिन शरीर के साथ संयोग होता है वही बात है तो जायमान मतलब शरीरम अभी सम्पद्यमान है शरीर को प्राप्त करता हुआ ये जायमान का अर्थ वही है शरीरम अभी संपद्यमान है पाप में भी संस पाप से युक्त हो जाता है शरीर को धारण करता है तो पाप से युक्त हो जाता है अरे पाप का मतलब वो अधर्म वाला ही नहीं अधर्म भी करने लगता है वो भी जुड़ता है लेकिन यह पाप का मतलब है दुख पीड़ा बाधा बंधन उससे युक्त हो जाता है दुःख में भी जन्म उत्पत्ति जन्म लिया है तो दुख और पाप और सीमा यानी क्षीणता एक बंधा हुआ होना वो सब थी, सब चीजें प्राप्त होने लगती है शरीर में भी संपत्ति माना है पाप में भी संस दुख और न्यूनता को ये हमारे को आगे भी पता लगेगा कि यहां ये अर्थ अधिक संगत है और स उत्क्रमण मृियमाण है पाप और जब वो यहां से उत्क्रमण करता है मृियमाण है मरण होता हुआ उसका पाप को छोड़ देता है यूं तो देखेंगे तो एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में गया तो के पाप को कैसे छोड़ दिया उसने इस शरीर में था तब पाप से युक्त था शरीर को छोड़ दिया तो पाप से रहित हो गया ये सामान्य जो जन्म के बाद जन्म हो रहे हैं वहां तो ये पाप से ही युक्त हो रहा है क्षीण क्षुद्रता से सीमा से कमी से न्यूनता से युक्त हो रहा है दुख से युक्त हो रहा है ये जो उत्क्रमण है इसका मतलब है मुक्ति की तरफ जाता हुआ उत्क्रांत हो जाता है मरने के बाद में इस पाप से यानी ये जो छोटापन है लघुताएं हैं दुख है बंधन है इन सब से वो हट जाता है जैसे कि से हट गया और वो असीम परमात्मा में मिल जाता है उससे युक्त तो हो जाता है तो अब उसको कोई बाधा पीड़ा क्षीणता न्यूनता नहीं रही तो संचित जिते स उत्क्रामन है, पाप मनोविजहाती इसको छोड़ देता है आगे तस्वात पुरुष से द्वे एवं स्थान है इसके दो स्थान होते हैं कौन से दो स्थान इधम चाहे परलोक स्थानम हम चाहे ये लोक और परलोक दो स्थान होते हैं अब ये लोक को यहाँ इस दृष्टि से देखेंगे एक तो इस जन्म का और परलोक मतलब दूसरा जन्म ये भी एक अर्थ होता है एक ये का मतलब हो गया यहाँ जो हम जन्म मरण चल रहा है ये सारा का सारा और परलोक मतलब तो मुक्ति ये दो ही स्थान होते हैं या तो बंधन में रहेगा या मुक्ति अवस्था में रहेगा और संध्या हम, हम स्वप्न स्थान और संध्या जो है सायकाल का भाग है बीच का भाग है वो स्वप्न स्थान है उसका तस्म मध्य स्थाने तिष्ठन एते उभय स्थाने पश्यति जब बीच में रहता है तो दोनों चीजों को देखता है इसको भी देखता है बंधन को और उसको भी देखता है मुक्ति को इस इस्लोक को भी और उस उसको को भी दोनों को देखता है इसको स्वप्नावस्था की दृष्टि से भी कथन किया गया इदम च परलोक स्थानम च इस लोक को भी और परलोक को भी अथ यथाक्रमों अयम परलोक स्थाने भवती तम आक्रम आक्रम्य उभयान पापमन आनंदाश्च पश्यती और जब ये यथाक्रम क्रमशः सीडी से परलोक स्थान में हो जाता है तब इसको छोड़ करके आक्रम को सीडी को छोड़ करके उभयान पापमन आनंदांश पश्य दोनों को देखता है दुख को सीमाओं को भी और आनंद को भी दोनों को जान लेता है वो पता रहता है उसको दोनों का स यत्र प्रस्वपीति अस्ल लोक सर्वावतो मात्रम अपादाय स्वयं विहत्ते स्वयं निर्माये स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपीति अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति स्वप्न के बाद में जो और अवस्था का लिए बता रहे हैं कि स यत्र प्रस्वपीति सो जाता है तो इसका लोक का सब वालों का सब मात्राओं को लेकर के यानी लोक की चीजें भी ले जाता है और अपने को छोड़ करके और अपने को ही अपने आप में अलग ढंग से बना लेता है अपने ही प्रकाश से स्वयं की ज्योति से वहां पर सोता है और अत्रायम पुरुष है स्वयं ज्योतिर्भवती निद्रावस्था के लिए भी है और आगे मुक्ति अवस्था के लिए भी है कि उस समय ये स्वयं ज्योति वाला होता है तब उसको इन ज्योतियों की आवश्यकता नहीं होती बाहर की जो ज्योतियां हैं जो पीछे बताई गई थी उन ज्योतियों की उसको आवश्यकता नहीं होती और स्वप्नावस्था के लिए भी है कि वहां वो क्या स्थिति रहती है या तो मुक्तावस्था का न तत्र न रथी होगा न तो वहां रथ होते हैं न रथ के योग जुड़ने वाले घोड़े होते हैं न पंथानों भवंती न रास्ते होते हैं लेकिन फिर भी अथ रथयोगान, रथ योगान लेकिन वो वहां पर रथ को भी बना लेता है रथ के घोड़ों को भी बना लेता है और रास्तों को भी बना लेता है स्वप्नावस्था के लिए कहते हैं कुछ नहीं होता है तब भी सब कुछ बना लेता है ऐसा ही आगे का न तत्र आनंदा मुदह प्रमुदो भवती न तो आनंद न मुदह और न प्रमुदा ये आनंद के सुखों के अलग अलग स्तर बताए गए ये नहीं होते लेकिन फिर भी आनंदान मुदह प्रमुदह से जते इनके कोई साधन नहीं होते फिर भी वो वहां आनंदित और प्रमोदित मुद होता रहता है न तत्र केशांता पुष्करण्य श्रवंतो भवंती वहां पर कोई तालाब नहीं होता है, कोई नदियां झरने नहीं होते लेकिन फिर भी वो इन तालाबों को पुष्करणी को इनको उत्पन्न कर लेता है क्यों सही करता वो वहाँ पर करता बना हुआ सब कुछ बना लेता है स्वप्नावस्था के अंदर जो चाहता है वो बना लेता है अब इसके आगे कुछ और वर्णन है आज का इतना ही रखते हैं